नंबर 11 द्वितीय वल्ली पुका दशम अजस्या वक्रचेतस अनुष्ठायन शोचती विमुक्त विमुचते हंसा शुचिषदसुराषोता वेदीषद अतिथिर्द्रोणसत नृषद वरसद्रुतस व्योमसदबा जा गोजारित जा अद्रिजारितृहत् ऊर्ध प्रत्यगस्यति मध्ये आसन विश्वे देवा उपासते अस्य अंस्र सरस्थ से मुच्य किशिष्यन मतो जीवन इतरेण जीवंती येपाश्रित हतईद प्रवक्षा गुह्यं ब्रह्म सनातन यमा गौतम प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देन नुसं यथा ुुमनेस यहां युज काम काम पुषो निर्मीमाण तदे तदेव तद्रह्म तद्ब्रह्म मुच्य तस्मिन् लोकाः श्रिता सर्वे तदुना कशन वही तत् सरल विशुद्ध ज्ञान स्वरूप अजन्मा परमेश्वर का ग्यारह द्वारों वाला मनुष्य शरीर रूप नगर है इसके रहते हुए ही परमेश्वर का ध्यान आदि साधन करके मनुष्य कभी शोक नहीं करता अपितु जीवन मुक्त होकर मरने के बाद विदेह हो जाता है यही है वह परमात्मा जिसके विषय में तुमने पूछा था जो विशुद्ध में रहने वाला स्वयं प्रकाश पुरुषोत्तम है, वही अंतरिक्ष में निवास करने वाला वसु है घरों में उपस्थित होने वाला अतिथि है और यज्ञ की वेदी पर स्थापित अग्निस्वरूप तथा उसमें आहुति डालने वाला होता है तथा समस्त मनुष्यों में रहने वाला मनुष्यों से श्रेष्ठ देवताओं में रहने वाला सत्य में रहने वाला और आकाश में रहने वाला है तथा जलों में नाना रूपों में प्रकट पृथ्वी में नाना रूपों से प्रकट सत्कर्मों में प्रकट होने वाला और पर्वतों में प्रकट होने वाला वही सबसे बड़ा परम सत्य है वही सब जगह है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 यही है वह परमात्मा जिसके विषय में तुमने पूछा था कोई भी मरण धर्मा प्राणी न तो प्राण से जीता है और न अपान से जीता है किंतु जिसमें प्राण और अपान ये दोनों आश्रय पाए हुए हैं, ऐसे किसी दूसरे से ही सब जीते हैं हे गौतम वंशी नचिकेता वह रहस्य में सनातन ब्रह्म जैसा है और जीवात्मा मर कर जिस प्रकार से रहता है यह बात मैं अब तुम्हें फिर से बताऊंगा जिसका जैसा कर्म होता है और शास्त्रादि के श्रवण द्वारा जिसको जैसा भाव प्राप्त होता है उन्हीं के अनुसार शरीर धारण करने के लिए कितने ही जीवात्मा तो नाना प्रकार की योनियों को प्राप्त हो जाते हैं और दूसरे कितने ही जीवात्मा वृक्ष लता पर्वत आदि भाव का अनुसरण करते हैं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 शरीर के प्रति एक तरह की गहरी निंदा से भरे होते एक कंडेमिनेशन से जैसे शरीर कुछ बुरा है गर्ित घृणित जैसे शरीर के कारण ही जीवन में दुख पीड़ा बंधन जैसे शरीर ही नरक का द्वार है लेकिन इस तथाकथित धार्मिक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 आंख के भीतर तुम छिपे हो तुम जहां आंख को ले जाते हो आंख वहां जाती आंख अपने आप चलती नहीं तुमसे चलती दोष तुम करते हो आंख फोड़ के सजा तुम किसको दे रहे हो फकीरों ने जबान काट दी है जनेन्द्रियां काट दी विक्षिप्तताएं हैं ये ये तुम समझ ही नहीं पा रहे हो कि शरीर तो सिर्फ यंत्र शरीर के पास कोई चेतना नहीं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 घर नहीं होता फिर इस विराट के साथ तादात में जाता है जैसे बूंद सागर में होती है लेकिन बूंद की तरह नहीं होती सागर हो जाती जैसे एक दिए की लो आकाश में खो जाती खोती नहीं क्योंकि कोई भी ऊर्जा खो नहीं सकती लेकिन महासूर्य का हिस्सा हो जाता महाप्रकाश का हिस्सा हो जाता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 तो हमने ऐसी कहानियां कढ़ ली कि कोई आदमी मरता था कोई पापी उसका बेटा था नारायण वो मरते वक्त उसने कहा नारायण और ऊपर जो नारायण है वो समझा कि मुझे बुलाया और वो पापी जो था जिसने कभी प्रभु का स्मरण नहीं किया था वो सीधा स्वर्ग पहुंच गया, ये जरूर पापियों ने ही कहानी गढ़ी होगी बेटे को बुला रहे थे वो जिनका नाम नारायण था और पता नहीं कोई पाप का सीक्रेट बताने के लिए बुला रहे थे कि बेटा तू भी ऐसा करना जहां तक तो मरता बाप बेटे को इसलिए बुलाता है कि बता दे राज वो जिंदगी भर पाप किए थे लोगों को धोखा दिए चोरी की होंगी जेब काटी होंगी कुछ किया होगा वो बेटे को तरकीब में बताना चाहते हो कि ये अपने ट्रेट ये अपने धंधे का राज नारायण जो ऊपर है वो धोखे में आ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 कि कुछ का कुछ समझ लिया जाए कि फाइलें कहीं की कहीं हो जाएं परम सत्ता के साथ हमारा जो सत्य का जो हमारा सत्य जीवन बस उतना ही परम सत्ता के साथ हमारा संबंध होता है। हम वहां पूरे नग्न हो जाते हम वहां जैसे हैं वैसे ही होते उसमें कुछ किसी तरह का उपाय बचाव का नहीं इसलिए इस तरह की कहानियां सुनकर अपने को मत बहलाना और मत सोचना कि कोई हर्ज नहीं अपनी बेटे का नाम भी नारायण रख लेंगे अनेक लोग शायद बेटों का नाम भगवान के नाम पर इसीलिए रखते कोई नारायण कोई राम कोई कृष्ण वो शायद इसीलिए रख रहे कि अजामिल की तरकीब अपने भी हाथ रहे वक्त पे काम आ जाए नहीं तो किराया का पंडित है वो कान में भगवान का नाम दोहरा देगा भगवान का नाम भी कोई किराया का आदमी दोहरा सकता है प्रार्थना भी आपके लिए कोई और कर सकता है पूजा भी उधार आदमी कर सकेगा तो आप समझ ही नहीं पा रहे कि पूजा और प्रार्थना का क्या अर्थ है क्या गरिमा है ये तो ऐसा हुआ जैसे आपका किसी से प्रेम हो जा रहा है तो आप एक नौकर रख दे कि तुम मेरी तरफ से प्रेम किया कर तो मुझे तो फुर्सत नहीं नहीं प्रेम के मामले में आप ऐसी भूल ना करेंगे लेकिन प्रार्थना के संबंध में सदियों से ये भूल हो रही है प्रार्थना प्रेम है महानतम प्रेम है जो हो सकता है लेकिन पैसे वाले लोग हैं वो एक मंदिर बना लेते एक पुजारी रख देते हैं वो उनकी तरफ से पूजा करता है। तिब्बती बड़े होशियार उन्होंने एक यंत्र बना लिया उसको वो प्रेयर व्हील कहते एक छोटा सा गोल चाक बना लिया उस पे मंत्र लिखती दिए बैठे बैठे वो उस चक्के को घुमाते रहे दूसरा भी काम करते रहे तो उसको घुमा दिया वो चाक जितना चक्कर लगा लेता है उतने मंत्र पूरे हो गए एक तिब्बती लामा मुझे मिलने आया मैंने कहा तुम ये क्या कर रहे हो इसको बिजली से प्लग से जोड़ के लगा दो तुम अपना काम करो तुम क्यों इसके साथ इससे बाधा पड़ती काम में बीच बीच में तुमको फिर इसको घुमाना पड़ता है ये तो काम बिजली कर देगी लेकिन कहीं प्रार्थनाएं इस तरह पूरी हुई लेकिन आदमी चूंकि बेईमान है इसलिए वो अपनी बेईमानी सभी दिशाओं में फैला देता है परमात्मा की दिशा में भी बेईमानी फैला शरीर के रहते शरीर के भीतर जो ध्यान की अवस्था को साथ लेता है वही जीवन मुक्त होकर एक दिन देह मुक्त भी हो जाता है यही है वह परमात्मा जिसके विषय में तूने पूछा था जो विशुद्ध परमधाम में रहने वाला स्वयं प्रकाश पुरुषोत्तम है वही अंतरिक्ष में निवास करने वाला वसु घरों में उपस्थित होने वाला अतिथि और यज्ञ की वेदी पर स्थापित अग्निस्वरूप तथा उसमें आहुति डालने वाला होता है तथा समस्त मनुष्यों में रहने वाला मनुष्यों से श्रेष्ठ देवताओं में रहने वाला सत्य में रहने वाला और आकाश में रहने वाला है तथा जलों में नाना रूपों से प्रकट पृथ्वी में नाना रूपों से अभिव्यक्त सतकर्मो में प्रकट होने वाला पर्वतों में प्रकट होने वाला वही सबसे बड़ा सत्य वही सब जगह सभी स्थानों पर यहां और वहां नीचे और ऊपर बाहर और भीतर वही एक प्रकट हो रहा है लेकिन इस एक की प्रगति प्रगतिकरण की बात आपको तभी बोध बनेगी जब ध्यान आपका ग्रहण होगा और शरीर से भिन्न आप अपने को देख पाएंगे जब तक आप देखते हैं कि आप शरीर के साथ एक हैं तब तक आपको अनेक दिखाई पड़ेंगे क्योंकि अनेक शरीर है ऐसे जैसे हम यहां एक, एक हजार घड़े रख दें जहां जहां आप बैठे वहां वहां एक एक घड़ा रख दे एक हजार घड़े रख दे हर घड़े के भीतर आकाश है सब घड़ों के भीतर एक ही आकाश है पर जो आदमी घड़ों को गिनेगा वो कहेगा यहाँ एक हजार घटाकाश है जो आदमी घड़ों को गिनेगा वो कहेगा यहाँ एक हजार घड़ों के आकाश है हर घड़े का अपना आकाश उसके भीतर बंद और जो एक घड़े के भीतर बंद है वो दूसरे के भीतर कैसे हो सकता दूसरे के भीतर दूसरा तीसरे के भीतर तीसरा तो एक हजार घटाकाश फिर कोई आदमी आया और एक डंडा बजा के घड़ों को फोड़ता चला जाए फिर वहां एक आकाश रह जाता आपके शरीर घड़े से ज्यादा नहीं है और जब मौत आपके घड़े को तोड़ती है उस वक्त अगर आप घड़े से जिंदगी भर न बंधे रहे हो तो आप कहेंगे ठीक है तोड़ दो घड़ा क्योंकि आकाश थोड़ी डंडे से टूटता है सिर्फ घड़ा टूटता तोड़ दो हो भी गया पुराना अगर मरते वक्त को ये देख पाए कि घड़ा टूट रहा और आकाश तो सुरक्षित फिर कोई घड़े की जरूरत ना रही फिर कोई देह में प्रवेश ना होगा लेकिन हम शरीर को ही अपना होना मानते हैं तो फिर इतने शरीर हैं जगत में उतना ही उतने ही व्यक्तित्व उतना ही भेद हर शरीर एक दीवाल बन जा है और विराट आकाश को घेर लेता है सब के भीतर एक ही आकाश है और एक ही आत्मा है लेकिन इसे आप सिद्धांत की तरफ मान के और जिंदगी भर दोहराते रहे तो कुछ भी ना होगा इसे आप अनुभव की तरह भीतर जान ले अपने घड़े से अलग होकर जान ले तो आपको सारे घड़े मिट गए सिर्फ घड़ों के भीतर एक ही आकाश रह गए उस एक आकाश का नाम ही ब्रह्म है वही है बाहर वही भीतर, वही वही वही नीचे, ऊपर, सब जगह छुद्र में और में, में में, और और विराट निम्न उच्च में, पर्वतों में और नदियों में पृथ्वी में और आकाश में सभी जगह वही है जो प्राण को ऊपर की ओर उठाता है और अपान को नीचे ढकेलता है शरीर के मध्य हृदय में बैठे हुए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 जो मलमूत्र विसर्जित होता है वो अपान के कारण वो जो नीचे की तरफ वायु बह रही है वही मलमूत्र को नीचे की तरफ अपनी धारा में ले जाती और जीवन में जितने भी ऊपर की तरफ जाने वाली चीजें हैं वो सब प्राण से जाती इसलिए जो जितना ज्यादा प्राणायाम को साथ लेता है उतना ऊपर उठने में कुशल हो जाता है क्योंकि ऊपर जाने वाली धारा को विस्तार कर रहा है फैला रहा है बड़ा कर रहा है ये दो धाराएं हैं दो करंट हैं वायु के शरीर के भीतर और इन दोनों के मध्य स्थित है परमात्मा या आत्मा या चेतना या जो भी नाम आप देना चाहें, वो जो अंगुष्ठ आकार का आत्मा है वो इन दोनों धाराओं के बीच में उपस्थित है वही वायु को नीचे की तरफ धकाता है वही वायु को ऊपर की तरफ धकाता है प्राण ऊपर की तरफ जाने वाली वायु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 ठीक से समझ लेना वाला व्यक्ति जीवन में बड़ी क्रांतियां कर सकता है छोटा बच्चा श्वास लेता है तो आपने देखा कि जब छोटा बच्चा श्वास लेता तो उसका पेट ऊपर नीचे जाता है बच्चा लेटा है, श्वास लेता है, तो पेट ऊपर जाता है नीचे जाता छाती पर कोई हलन चलन भी नहीं होती उसकी श्वास बड़ी गहरी आप जब श्वास लेते हैं तो सीना ऊपर उठता है नीचे गिरता है आपकी सांस उथली गहरी नहीं मनस्विद बड़े हैरान है कि यह घटना क्यों घटती है उम्र बढ़ने के साथ सांस उथली क्यों हो जाती है बच्चे की सांस गहरी क्यों होती जानवरों की सांस भी गहरी होती जंगली आदमियों की सांस भी गहरी होती है। जितना सभ्य आदमी हो उतनी उथली सांस हो जाती है बड़ी मुश्किल की बात है कि सभ्यता से श्वास का ऐसा क्या संबंध होगा और वो कौन सी घड़ी है जब से बच्चा गहरी सांस लेना बंद कर देता योग इस राज को जानता है और वो राज अब मनोविज्ञान को भी थोड़ा थोड़ा साफ होने लगा क्योंकि मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बच्चे को जिस दिन से काम का भय पैदा हो जाता है वासना का भय मां बाप जिस दिन से उसको सचित कर देते हैं सेक्स के प्रति उसी दिन से उसकी सांस उथली हो जाती है क्योंकि श्वास जब गहरी जाती है तो काम केंद्र पर चोट करती वो अपान बन जाती और काम वासना को जगाती जितनी गहरी श्वास होगी उतनी काम वास्तव होगी बच्चे भयभीत कर दिए जाते हैं कि काम बुरा है सेक्स पाप है वो घबरा जाते तो अपनी श्वास को ऊपर संभालने लगते वो उसको गहरा नहीं जाने देते फिर धीरे धीरे उनकी श्वास सिर्फ ऊपर ऊपर चलने लगती उनके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 थोड़ा बहुत सुख का आभास मिलता है लेकिन वो आभास भी असंभव हो जाता है क्योंकि श्वास इतनी गहरी नहीं जाती और कितनी इसके साथ पैदा होती क्योंकि आपका अपान कमजोर हो जाता है, जो लोग भी उथली श्वास लेते हैं उनको कब्जियत हो जाएगी क्योंकि अपान जो वायु नीचे जाके मल को विसर्जित करती है वो वायु नीचे नहीं जा रही लेकिन डर वही है क्योंकि वीरी भी मल उसको भी निष्कासित करने के लिए वायु को नीचे तक जाना चाहिए अपान बनना चाहिए तो जो व्यक्ति भी डरेगा सेक्स से उसको कब्जियत भी पकड़ लेगी क्योंकि वो एक ही वायु दोनों को धक्का देती है ब्रह्मचरी का प्रयोग अपान को रोकने से नहीं होता ब्रह्मचरी का प्रयोग प्राण को बढ़ाने से होता इस फर्क को ठीक से समझ ले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 कि निषेधात्मक प्रक्रिया है नेगेटिव, नि एक विधायक प्रक्रिया है अपान को मत छेड़े प्राण को बढ़ाएं, प्राण इतना ज्यादा हो जाए कि अपान उसके मुकाबले बिल्कुल छोटा हो जाए बड़ी लकीर खींच दे तो अपान शुद्ध रहे और प्राण विराट हो जाए तो आपकी ऊर्जा ऊपर की तरफ बहने लगे इसलिए प्राणायाम का इतना उपयोग है योग में क्योंकि प्राणायाम धक्के देता है ऊपर की तरफ ऊर्जा को जो काम ऊर्जा अपान के द्वारा सेक्स बनती है वही काम ऊर्जा प्राण के द्वारा कुंडलनी बन जाती वो ऊपर की तरफ बहने लगती और ऊपर की तरफ बहते बहते मस्तिष्क में जाकर उसका कमल खिल जाता अपान के धक्के से वही काम वासना किसी बच्चे का जन्म बनती है प्राण के धक्के से वही काम वासना आपका स्वयं का नया जन्म बन जाती लेकिन मस्तिष्क तक आ जाए तब तो प्राण उसे ऊपर की तरफ लाता है यह सूत्र कह रहा है कि प्राण और अपान दोनों के बीच में छिपा है वो परमात्मा जिसके संबंध में तू ने पूछा था। वही नीचे की तरफ अपान को ले जाता है वही प्रकृति का आधार है और वही प्राण को ऊपर की तरफ ले जाता है वही परलोक का आधार है ये तेरे ऊपर निर्भर है कि तू किस धारा में प्रविष्ट होना चाहता है अगर तू नीचे की धारा में प्रविष्ट होना चाहता है तो तुझे अपान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 प्राण तो कमजोर होता ही है वो अपान भी कमजोर कर लेता है डर और भय के कारण भयभीत आदमी गहरी सांस नहीं लेता सिर्फ निर्भय आदमी गहरी सांस लेता है. किसी भी कारण से डरा हुआ आदमी गहरी सांस नहीं लेता कोई आदमी आपकी छाती पर छुरा लाके रख दे सांस रुक जाएगी जब भी आप भयभीत होंगे सांस रुक जाएगी जहां भी आप घबरा जाते हैं किसी से मिलने गए हैं किसी बड़े ऑफिसर से और घबरा गए हैं बस श्वास उथली हो जाए ऊपर ऊपर चलने लगते हैं। फिर आप बाहर आके ठीक से श्वास ले पाते हम इतना डरा दिए हैं एक दूसरे को कि हमारा सब श्वास का पूरा यंत्र जाल अस्वस्थ हो गया है दोनों के बीच में छिपा है परमात्मा दोनों का मालिक वही है अपान से डरने की कोई भी जरूरत नहीं क्योंकि शरीर का सारा स्वास्थ्य उस पर निर्भर है निष्कासन उसका काम है और अगर निष्कासन ठीक ना हो तो शरीर में जहर टॉक्सिन इकट्ठे हो जाएंगे वो इकट्ठे हो गए हर आदमी के खून में जहर चल रहा है व्यायाम कोई आदमी करे दौड़े चले तैरे तो अपान सबल हो जाता है इसलिए शरीर में एक ताजगी और स्वस्थ स्वास्थ्य आ जाता है। लेकिन कोई गहरी श्वास ले प्राणायाम सिर्फ गहरी श्वास नहीं प्राणायाम बोधपूर्वक गहरी श्वास है इस फर्क को ठीक से समझ लें बहुत से लोग प्राणायाम भी करते तो बोधपूर्वक नहीं बस गहरी श्वास लेते रहते अगर गहरी श्वास ही आप सिर्फ लेंगे तो अपान स्वस्थ हो जाएगा बुरा नहीं है, अच्छा है। लेकिन उर्ध, उर्ध गति नहीं होगी उर्ध गति तो तब होगी जब श्वास की गहराई के साथ आपकी अवेयरनेस आपकी जागरूकता भीतर जुड़ जाए बुद्ध ने कहा है श्वास चले नाक को छुए, तब तुम जानो की नाक छू रही भीतर चले नासा पुटों में स्पर्शो, हो जानो नासा पुटों में स्पर्श हो रहा है कंठ में उतरे जानो की कंठ में स्पर्श हो रहा है फेफड़ों में आए नीचे जाए पेट तक पहुंचे तुम देखते चले जाओ उसके पीछे पीछे ही तुम्हारी स्मृति लगी रहे फिर एक क्षण को रुक जाएगी गैप वो गैप बड़ा कीमती है जब आप श्वास गहरी लेंगे एक क्षण को जब भीतर पहुंच जाएंगे एक क्षण को कोई श्वास नहीं होगी ना बाहर न भीतर सब ठहर जाए फिर श्वास बाहर लौटेगी एक सेकंड विश्राम करके फिर बाहर की तरफ चलेगी तब तुम भी उसके साथ बाहर चलो उठो उसी के साथ आओ कंठ तक आओ नाक तक बाहर निकल जाए उसका पीछा करते रहो फिर बाहर जाके एक सेकंड को सब ठहर जाएगा फिर नई श्वास शुरू होगी फिर भीतर फिर बाहर बुद्ध ने कहा है तुम इसको माला बना लो और तुम इसी के गुरुओं के साथ अपने स्मरण को जगाते रहो अगर गहरी श्वास के साथ बोध हो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 स्मृति से भरते चले जाओगे और जैसे जैसे स्मृति गहन होगी श्वास गहरी होगी वैसे वैसे उसकी चोट स्मरण पूर्वक तुम्हारी ऊर्जा को रीढ़ के मार्ग से ऊपर की की तरफ उठाने लगेगी और ये कोई कल्पना की बात नहीं तुम अपने रीढ़ में निश्चित रूप से विद्युत की धारा को उठता हुआ पाओगे तरंगे तुम्हारी रीढ़ में दौड़ने लगेगी वे तरंगे उत्तप्त होंगी और तुम चाहो तो तुम अपने हाथ से छू के देख भी सकते हो जहां तरंगे होंगी वहां रीढ़ गर्म हो जाएगी और जैसे जैसे ये गर्म ऊर्जा ऊपर की तरफ उठेगी तुम्हारी रीढ़ उत्तप्त होने लगेगी तुम अनुभव करोगे कि कहां तक जाती है यह ऊर्जा फिर गिर जाती है फिर जाती है निरंतर अभ्यास से एक दिन ये ऊर्जा तुम्हारे ठीक सहस्त्रार्थ तक पहुंच जाती लेकिन इस बीच ये और चक्रों से गुजरती और हर चक्र के अपने अनुभव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 और उसी हिसाब से केंद्रों के चक्रों के नाम रखे जिसे दोनों आंखों के बीच में जो चक्र है उसको योग ने आज्ञा चक्र कहा है उसको आज्ञा चक्र इसलिए कहा है कि जिस दिन तुम्हारी ऊर्जा उस चक्र से गुजरेगी तुम्हारा शरीर तुम्हारी इंद्रिया तुम्हारी आज्ञा मानने लगेंगी तुम जो कहोगे उसी क्षण होगा तुम्हारा व्यक्तित्व तुम्हारे हाथ में आ जाएगा तुम मालिक हो जाओ इस चक्र के पहले तुम गुलाम इस चक्र में जिस दिन ऊर्जा प्रवेश करेगी उस दिन से तुम्हारी मालकियत हो जाएगी उस दिन से तुम जो चाहोगे तुम्हारा शरीर तुम्हारी आज्ञा मानेगा अभी तुम्हें शरीर की आज्ञा माननी पड़ती क्योंकि जहां से शरीर को आज्ञा दी जा सकती उस जगह तुम अभी भी खाली हो वहां ऊर्जा नहीं है जहां से आज्ञा दी जा सकती इसलिए उस चक्र का नाम आज्ञा चक्र है ऐसे ही सब चक्रों के नाम है वो नाम सार्थक है और हर चक्र के साथ एक विशिष्ट अनुभव जुड़ा है आखिरी चक्र है सहस्त्रार सहस्त्रार का अर्थ होता है सहस्त्र पखड़ियों वाला कमल निश्चित ही जिस दिन वह ऊर्जा पहुंचती वहां, वहां मस्तिष्क ऐसा मालूम होता है जैसे हजार पखड़ियों वाला कमल हो गया और वो कमल खिला है आकाश की तरफ उन्मुख सारी पखड़ियां खिल गई और उससे जो अपूर्व आनंद का अनुभव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 लेकिन गंदे कीचड़ से एक डंठल उठता है उठता है और पानी के पार निकल जाता है वो डंठल आपकी रीढ़ वो गंदा कीचड़ आपकी कामवासना है आपकी रीढ़ के डंठल से फूल खिलता है एक दिन और जिस दिन ये कमल का फूल खिलता है उस दिन ये इतना अद्भुत है कि कीचड़ से पैदा हुआ कमल का फूल उसको पानी भी छू नहीं पाता पानी भी उस पर गिरे तो हुआ छूता रहता उसे फिर कोई चीज नहीं छू पाती वो अस्पर्शित रहता है। ये कमल का फूल सन्यास की परम अभिव्यक्ति है उसको कुछ भी छू नहीं पाता गिरता रहे उसके ऊपर तो भी उसे कुछ छू नहीं पाता वो अछूता ही रहता है। अस्पर्शित कीचड़ से पैदा होकर कीचड़ के पार इतनी पवित्रता को उपलब्ध होने की जो संभावना कमल की है वही प्रत्येक मनुष्य की इसलिए हमने आखिरी चक्र को सहस्त्र कमल कहा दो प्राण और अपान वायुआ है इन दोनों के मध्य में वो परमात्मा बैठा है इस शरीर में स्थित एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने वाले जीवात्मा के शरीर से निकल जाने पर इस शरीर में शेष ही क्या रहता है जब जीवात्मा निकल जाता तो शरीर में शेष ही क्या रहता है वो जो निकल जाता है वही है वह परमात्मा जिसके विषय में तुमने पूछा कोई भी मरण धर्मा प्राणी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 तो मैं फिर से बतलाऊंगा कुछ सत्य ऐसे हैं जो बार बार कहने पड़ते इसलिए नहीं कि बार बार कहने से उन्हें पुनरुक्त करने से दोहराने से कुछ दोहराने वाले को मिलने वाला है वरन इसलिए कि आप इतने बहरे हैं कि एक बार शायद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 उसको एक बार में समझ में आने वाला नहीं है उसे दो बार में भी समझ में आने वाला नहीं बुद्ध पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह कोई चोट आघात उसमें लग जाए तो वो तीन बार दोहराते यम भी नचिकेता से कहता है नचिकेता अब मैं तुझे फिर से दोबारा बतलाऊंगा जिसका जैसा कर्म होता है और शास्त्रादि के श्रवण द्वारा जिसको जैसा भाव प्राप्त होता है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 तथा उसी में संपूर्ण लोग आश्रय पाए हुए उसे कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सकता यही है वह परमात्मा जिसके विषय में तूने पूछा इसमें एक बात बहुत ठीक समझ लेनी जैसी है, प्रलय काल में सबके सो जाने पर भी जो जागता रहता है वही है वह परमात्मा जिसके संबंध में नचिकेता ने पूछा प्रलय काल में जब सब नष्ट हो जाता या सब सो जाता प्रकृति का सारा क्रियाकलाप सो जाता तब भी जो जागता रहता है हमें तो प्रलय काल का कोई पता नहीं हम कहां से इसे समझें हम अपनी ही नींद से इसे समझें तो आसान होगा नींद में शरीर तो सो जाता है शरीर यानी प्रकृति सब सो जाता है लेकिन क्या आपने कभी ख्याल किया कि कोई आपके भीतर जागता रहता है एक मां उसका छोटा बच्चा है बाहर तूफान हो आंधी गरजे, आकाश में बादल घुमड़े बिजली गिरे उसकी नींद नहीं टूटेगी उसका बच्चा जरा कुनमुनाए जल्दी से जाग से। बड़ा हैरान की बात है बिजली कड़कती थी बाहर उसकी नींद ना टूटी और बच्चे की जरा सी आवाज कोई उसके भीतर जागता है जो बच्चे का स्मरण रखता आप हजार लोग यहां सो जाए गहरी नींद में खोए और मैं आके कहूं राम किसी को सुनाई नहीं पड़ेगा लेकिन जिसका नाम राम है वह कहेगा कौन मेरी नींद खराब कर जरूर कोई हिस्सा जागता है जो जानता है कि मेरा नाम राम सुबह आप उठते हैं कहते हैं, रात बड़ी गहरी नींद आई किसने जानी अगर आप बिल्कुल ही सो गए थे कौन कौन है जो कह रहा है कि बड़ी गहरी नींद आई कौन है जो जानने वाला है नींद का भी अगर नींद पूरी थी तो वहां कोई भी नहीं था सब सो गया था लेकिन कोई जागता रहा है कोई हिस्सा देखता रहा है कि नींद गहरी आई कि नहीं कि सपने थे कि नहीं रात देखे गए सपने सुबह कोई याद रखता है। अगर आप बिल्कुल सो गए थे तो किसने बनाई स्मृति कौन लाया सपनों को जागने तक नहीं आप बिल्कुल नहीं सो जाते सम्मोहन गहरी से गहरी निद्रा है पश्चिम में बहुत प्रयोग होता है हिप्नोसिस का और अब तो पूरा विज्ञान बन गया अब तो कोई मदारीगिरी ना रही क्योंकि सम्मोहन अब तो अस्पतालों में उपयोग होता है और छोटे मोटे काम में नहीं बड़ी से बड़ी सर्जरी में भी सम्मोहन का उपयोग होता है इसलिए साधारण नींद तो कुछ भी नहीं है साधारण नींद में आप किसी की सर्जरी नहीं कर सकते कांटे चुभाएंगे तो उठ के खड़ा हो जाएगा लेकिन सम्मोहित अवस्था में ठीक हेप्नोटाइज हालत में बड़ा सर्जरी की जा सकती है पेट काटा पीटा जा सकता है अपेंडिक्स निकाली जा सकती घंटों लग जाएं लेकिन वह आदमी सोया रहेगा तो सम्मोहन गहरी से गहरी नींद लेकिन एक बड़े मजे की बात सम्मोहन में है और वो ये कि आप पेट की अतड़ी काट डालें और आदमी सोया रहेगा लेकिन उस आदमी की धारणाओं नैतिक धारणाओं के विपरीत अगर आप कोई काम करवाना चाहे वो फॉरन जग जाएगा जैसे अगर कोई हिंदू स्त्री जिसने सच में ही हिंदू धारणा के अनुसार एक पति के सिवा किसी को नहीं चाहा है अगर चाहा है तब बात अलग उसे सम्मोहित किया जाए और उससे कहा जाए कि एक पुरुष तेरे पास बैठा है तू इसे चुंबन दे दे कितना ही गहरा सम्मोहन हो तत्कक्षण टूट जाएगा उठ के बैठ जाएगी वो कहेगी क्या कहा यह असंभव आप पेट काट सकते और नींद नहीं टूटेगी जरूर भीतर कोई जाग रहा है लेकिन अगर कोई स्त्री राजी हो जाती तो मनस्वित कहते हैं कि वो चुंबन तो लेना चाहती थी उसके अचेतन में दबा पड़ा था लेकिन समझ के कारण इसको दबाए थी सम्मोहित अवस्था में उसे मौका मिल गया अपनी कोई जिम्मेवारी नहीं है कहा जा सकता है हम बेहोश थे क्या किया उसका हम पर कोई दायित्व नहीं तो वो चुंबन ले नैतिक धारणा के विपरीत सम्मोहन में भी आदमी जागा रहता है आप उसके विपरीत उससे कुछ भी नहीं करवा सकते वो करना चाहे तो ही करता है वहां भी आखिरी चुनाव उसी का है गहरी से गहरी नींद में भी कोई जागा हुआ ये सूत्र यह कह रहा है कि आपकी शरीर की निद्रा में जो जागता है वहीं तरफ जब सारी प्रकृति प्रलय में सो जाती प्रलय का अर्थ है पूरी प्रकृति की रात इसलिए हमने इस देश में जैसा गणित फैलाया था अब पश्चिम के वैज्ञानिकों गणितज्ञ भी उसको सम्मान से देखने लगे क्योंकि पश्चिम में ईसाइयत की धारणा थी कि दुनिया का निर्माण परमात्मा ने किया बहुत थोड़े दिन पहले चार, चार साल पहले अभी बात बिल्कुल गलत हो गई और इससे ईसाइत को बड़ा नुकसान हुआ क्योंकि वो जिद किए रहे कि हमारी किताब में ऐसा लिखा ये सच होना चाहिए लेकिन उनके ही वैज्ञानिकों ने खोजा कि इस जमीन को बने तो कोई चार अरब वर्ष हो चुके और तुम कहते हो चार हजार चार साल पहले इस जमीन में ऐसे अवशेष मौजूद हैं जो लाखों साल पहले के प्रमाण दे वो धारणा गलत हो गई लेकिन हिंदुओं की धारणा गलत नहीं हो पाई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 आप ही नहीं थक जाते दिन भर में ये सब वृक्ष ये पौधे ये पहाड़ ये पृथ्वी ये चांद तारे ये सब भी थक जाएंगे थकान की ये दृष्टि भारत को बड़ी साफ है कि आप जब थक जाते तो हर चीज एक दिन थक जाएगी चाहे कितनी ही लंबाई हो जिस दिन सब चीजें थक विश्राम में पड़ जाएंगी उस दिन प्रलय हो जाएगा सब सो गया ब्रह्मा की रात शुरू हो गई उस दिन भी जो जागता रहता है वही है वह परमात्मा जिसके संबंध में तूने पूछा था आपकी शरीर और आपके बीच जो संबंध है वही प्रकृति और परमात्मा के बीच संबंध है कहें कि यह पूरा जगत उसका शरीर आप छोटे रूप में एक मिनियेचर अस्तित्व एक विश्व है शरीर और आप ऐसे ही पूरी प्रकृति और वह परमात्मा जब सब सो जाता है तब भी वह जागा हुआ है कृष्ण ने इसलिए गीता में कहा है कि योगी उस समय भी जागता है जब भोगी सो जाता है रात्रि भी उसके लिए भीतर निगरानी नहीं, शरीर ही उसका सोता है भीतर वो सतत जागता रहता है जिस जैसे आपका होश बढ़ेगा वैसे वैसे नींद में भी आप पाएंगे कि आप जाग रहे हैं और जिस दिन आपको लगने लगे नींद में भी आप जाग रहे हैं नींद भी आपका प्रत्यक्ष अनुभव है उस दिन आप समझना कि आप शरीर से शरीर के किनारे से खूंटियां टूटने लगी और आत्मा की तरफ नाव का बहना शुरू हुआ है